रमका भवयया चुचरित दुरा शिभ भुवनपम विभाद दान नुजनया सुचरित सदात गोविंदम परम सुखकंदम भजत रे <coughs> तरणी जात तट कुंज बिहार ऋण ललित गोपवधू पटह सकल योग कला सबलकृत मुर्भिद प्रणमा विरम यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वैदाश प्रुनोति तस्म बुद्ध प्रकाशम मु शरणमहम शरण प्रपदे यादवेन्द्रांग्री जुगल ध्यानावधानारियो दैनिक नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय बढ़ाया जाएगा सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन हूं मेरा कौन है इन प्रश्नों का समाधान करना है आप कहेंगे क्यों इसलिए कि हम समस्त जीव केवल आनंद ही चाहते हैं आनंद क्यों चाहते हैं यह भी आप लोगों को बताया गया वेदों शास्त्रों के द्वारा कि बेद कह रहा है आनंदो ब्रह्मेत बजानात तैतरियोपनिषत तीन रसो वैसाह तैतरी उपनिषद दो सात रसम लध्वा सुखी भवति भगव रुद्रोपनिषत सत्ताईस विज्ञानमानंदम ब्रह्म तीन नौ अठाइस बृहदारण्य को पिषद और ये मंत्र महोपनिषद भी है दो नौ आनंदम ब्रह्मणो विद्वान विभेति कदाचन तैत्तरियोपनिषद दो चार दो नौ यह मंत्र सांडल्यो में भी है दो एक और यह मंत्र शरभो में भी है बीसवा और पुराणों में भी आनंद मात विकल्प विद्ध बर चहा भागवत तीन नौ तीन सत्य ज्ञानानंदमात्रिक रस मूर्तया भागवत दस तेरा चौवन केवला अनुभवानंदो स्वरूप सर्व बुद्ध भागवत दस तीन तेरा ब्रह्म संगीता भी कहती है अंगान सकलेन्द्रिय वृत्तिम्त उसका एक, एक एक अंग आनंद स्वरूप है आनंद चिन्मय सु विग्रहस्य विग्रह से गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजा सब शास्त्र वेद कहते हैं कि भगवान का एक नाम है आनंद तो होगा उसका नाम आनंद हम आनंद क्यों चाहते हैं प्रश्न ये है हम इसलिए चाहते हैं कि वेद कहता है पादोष से विशुभा भूतानित्रृपा दसिया मृतन छांदोग्योपनिषद तीन बारह छे त्रिपाद विभूत नारायणोपनिषद चार एक पुरुष सूक्त तीसरा मंत्र ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं हम उसके अंश हैं स्वकृत पुरे स्वमी सुबह वरणम तब पुरुषम बदन त्य शक्ति धृतो भागवत दस सत्तासी बीस हम उसके अंश हैं हमारे उससे तमाम संबंध है यानी सब संबंध है दिव्यो देव एक नारायणो माता पिता भ्रता निवास शरण सुहद गति सुबालोपनिषद छे चार और गीता भी यही कहती है ममय वंशो जीवलोके जीवभूतः सनातन पंद्रह सात गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास प्रभव प्रदय स्थानम गीता नौ येशा प्रिया आत्मा सुतश्च सखा गुरु सूहद मिष्टम भागवत तीन पचीस अड़तीस हम उसके अंश कैसे हैं इसलिए कि हम उसकी शक्ति है ध्यान दीजिए शक्ति है भूमरा पलोखम अहंकार प्रकृत रष्ट था परिजम तत्व्याम प्रकृति विद्य में परम जीव भूताम गीता सात चार सात पांच भगवान कह रहे हैं मेरी दो शक्तियां हैं एक परा एक अपरा शक्तिशत्व व्यंजयत इसलिए अंश है इसलिए वेदांत भी आ गया उसने भी कहा हा हा अंशो नाना बेपदे सात दो तीन बयालीस मंत्रवर्णाच अपिच स्मर्जते प्रकाशादिवत नवम पर स्मरती च इतने सूत्रों के द्वारा वेदांत ने भी कहा हा हा समस्त जीव उसके अंश हैं इसलिए आनंद चाहते हैं इसलिए मैं कौन हूं मेरा कौन है ये ज्ञान परमावश्यक है वेदों में गए वेदों ने कहा एक तत्व है दूसरा है ही नहीं एकोरुद्रोन दी आय तस्तुर श्वेता शत्रोपनिषद तीन दो एको नारायणो नो न ना ना ब्रह्मा ब्रह्म निशान हवै नारायण आस चुर्वेदोपनिषत्पहला मंत्रेदूत यहाँ पुरुष का दूसरा मंत्र श्वेता चतुरोपनिषद का तीन पंद्रह भागवत का भी यह है सर्वम पुरुष ए भूतं भव्यं भव्यम भवच दो छा पंद्रह सुबालोपनिषद ने भी ये मंत्र है छ सात श्वेताश्वतरोपनिषद के अतिरिक्त ईशावाचपनिषद ने भी कहा गया ईशावास्य मृद्घम सर्वम ऋग्वेद भी कह रहा है एकम सदिप्रा बहुधा बदंत एकम संतम बहुधा कल्पयंत एक ब्रह्म है अहमेवा सैवाग्रे नदसत्पर भागवत दो नौ बत्तीस पश्चाद यदिच्च योग वशिष्येतोस्म द्रव्य कर्मच कालच स्वभा जीव एवं वासुदेवा ब्रम चोर्थस्वत भागवत दो पांच चौदह भावार्थो भावा तस्यापि भगवान् त वस्तु्यता केवल एक भगवान् मत्त परतरम किंच दस्ती गीता सात सात हम कृष्णस्य से जगता प्रबव प्रदय तथा गीता सात छास्त्र वेद कह रहे हैं एक ब्रह्म है फिर यह भी कहते हैं नहीं दो है द्वासुपर्णा सऊजा सखाया समानम वृक्षम परिक जाते श्वेताषद चार छ चा। मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है तीन एक एक हे मंत्र नारायणोत्तरोपनिषद में भी है पहला मंत्र अर्थात दो है और दोनों एक जगह रहता है हृदय में और दोनों का साजात्य संबंध सख्य संबंध सादेश्य संबंध सायुज संबंध फिर ही कहता है वेद नहीं नहीं तीन होते हैं तीन तत्व हैं, दो ही नहीं है सर्वाजीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन हंसो भ्राम्य ब्रह्मचक्रे संयुक्त में तरमाक्षर च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमी बजा चरम ज्याौ द्वा भजावीशनी बजाका भोक्त्रिभो ग्यायुक्ता क्षर प्रधानमृता क्षर मरक्षरात्सते दैवेकेय नित्यमेवात्म संस्थिति किंचितिअक्षरे ब्रह्मपरे नते विद्या विद्य निहते यूढ़े श्वेता शत्रोपनिषद एक छ एक आठ एक नौ एक दस एक बारह ये सब मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी हैं सात पांच सात सात सात आठ सात नौ सात ग्यारह ये सब मंत्र कह रहे हैं तीन तत्व होते हैं जी एक ब्रह्म एक जीव और एक माया भी होती है मायाम तू प्रकृति विद्यान माइनम तु महेश्वरम मायाधीश है भगवान और जीव मायाधीन है चार दस श्वेता शत्रोपनिषद आसमान माई सृजते विश्व में तस्में स्ान्यो माया संयाधीश तो विश्व निर्माता है विश्व का शासक है नियामक है और जीव साक्ष्य है नियम्य है ये है ये तीन तत्व हैं लेकिन ये विरोध क्यों है तीन बातें क्यों लिखी, है? लिखी है हैं इसलिए लिखी हैं कि है तो तीन लेकिन जीव माया उनकी शक्ति है तो शक्ति अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती वो शक्तिमान के अंडर में रहती है जैसे आग में जलाने की शक्ति है तो वो अलग नहीं की जा सकती आग से वो आगे ही कहलाती है प्रकाश करने की शक्ति है आग में वो आगे ही कहलाती है इसलिए जब शक्ति शक्तिमान को जोड़कर बोलते हैं तो एक भी बोलते हैं और जब भिन्न भिन्न बोलते हैं तो तीन बोलते हैं इसलिए तीनों सही है और नंबर दो मेन बात कि जीव और माया भगवान के आधीन है भगवान इनका गवर्नर है ये भगवान के बिना कुछ नहीं कर सकते जीव में जो चेतना शक्ति है देखने की सुनने की सूंघने की रस लेने की स्पर्श करने की सोचने की जानने की ये भगवान के द्वारा मिलती है और माया तो जड़ है बिचारी वो भगवान के बिना क्या करेगी इसलिए वेद कहता है क्षरम प्रधान अमृता अक्षरमराक्षरात्मा ना भी सतह श्वेता एक दस उसका शासन करता है भगवान दोनों का चर अक्षर रोपनिषद पांच एक अक्षरे ब्रह्म परे त्वनते विद्या विद्या निहित यत्रुड़े और विद्या विद्या ईशते जस्तु सौन्य जो जीव और माया पर शासन करता है वो अन्य है भगवान है इसीलिए भगवत प्राप्ति के बाद भी जीव भगवान नहीं बन जाता भगवान का आनंद पा लेता है और असगम हेवायम लब्धानंदी भवति वेद कह रहा है आनंद पा लेता है आनंदो भवति नहीं वेदांत भी कहता है भोगमात्र साम्य लिंगाच चार चार इक्कीस तो ये जीव का भगवान से दोनों प्रकार का संबंध है भेद भी है अभेद भी है न तो हम ये कह सकते हैं कि जीव ब्रह्म ही है और ना हम ये कह सकते हैं कि जीव ब्रह्म के अलावा है कहीं से आया है इस विषय में वेदांत ने बहुत डिटेल में निरूपण किया है कि जीव अनाद है ब्रह्म भी अनाद्यन नित्य है जीव चेतन है भगवान भी चेतन है लेकिन अंतर क्या है अंतर बहुत है वेदांत ने कहा भेद व्यपेशात चन्य उन् मधीयन से सुषुप्त भेदे न पत्यादि पतदिश्य उभयपाव कुंडलव प्रकाशाश्रय तेजस्वादिक स्थित एक तीन चार एक एक अठारह एक एक बाईस एक दो इक्कीस ये सारे वेदांत सूत्र कह रहे हैं कि जीव से ब्रह्म का बहुत भेद है वो सर्वज्ञ है जीव अल्पज्ञ है हम तो अपने आप को नहीं जानते इतने बड़े मूर्ख हैं और भगवान तो सर्वज्ञ है सर्वज्ञ माने सर्वज्ञ माने एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत जीवों के अनंत जन्मों के अनंत कर्मों को जानता है फल देता है नोट करता है एक साथ और हमारी हैसियत क्या है <laughs> और भगवान सर्व व्यापक है हम एक शरीर में व्याप्त हैं बस दूसरे शरीर में हम नहीं है वो आत्मा चली गई तो वो शरीर जीरो हो गया और हमारे अंदर वाली आत्मा है ये चेतन है वो सर्व व्यापक है हम एक देह व्यापक हैं वो सर्वशक्तिमान है सत्य संकल्प छंदोगषद आठ एक पांच जो सोचा हो गया और हम सोचते हैं फिर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं फिर सामान इकट्ठा करते हैं फिर बनाते हैं फिर भी बनता है कभी नहीं बनता हा? हम चित्तक हैं वो विभूचित है इसलिए वेदांत ने फिर कहा अधिकंत भेद निर्देशात दो एक बाईस अस्मा विवनुपत्ति जैसे लक्कड़ पत्थर से भगवान की तुलना नहीं हो सकती ऐसे जीव की भी भगवान से तुलना नहीं हो सकती अनंत अंतर है तो फिर हमको आनंद मिले कैसे और हम कौन हैं ये जाने कैसे तो अगर हम भगवान को जान ले तो अपने आप को जान सकते हैं भगवान को जान ले हम उनसे उत्पन्न हुए हैं ना ये तो नायुमान भूतान जानते अनादि हैं लेकिन उत्पन्न उन्हीं से हैं उन्हीं के अंश हैं ना तो उनको बिना जाने अपने आप को तो नहीं जान सकते तो उनको जानने के लिए हमने बहुत मंथन किया तो पता चला उनको कोई नहीं जान सकता वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं लेकिन अगर वो अपनी कृपा से अपनी इंद्रिय मन बुद्धि की शक्ति हमको दे दे तो हम उनको जान ले पा ले। और इसी आधार पर अनंत जीवों ने हमारे भाइयों ने भगवान को प्राप्त किया है लेकिन वो हमको अपनी दिव्य शक्ति कब देंगे इसमें भी कोई शर्त होगी उनकी कृपा में भी कोई शर्त होगी हा तीन मार्ग बताएंगे कर्म ज्ञान भक्ति तो पहले कर्म धर्म पर विचार किया गया वेदों शास्त्रों पुराणों के द्वारा बहुत डिटेल में और आपको बताया गया कि कर्म धर्म में छ नियम हैं देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र विधि <coughs> इन छहों में एक भी त्रुटि हो जाए तो कर्म धर्म करने वाले की हानि होती है उसको दंड मिलता है ऐसा नहीं कि कर्म बेकार गया विस्तार पूर्वक बताया गया कि उसका फल भी यही माइक लोक है कितने बड़ा कर्म धर्म वाला हो उससे न तो आनंद मिलेगा न दुख जाएगा दोनों समस्याएं नहीं हल होंगी क्योंकि जहां तक कर्म हमको ले जाता है वो माया के अंडर में है अर्थात ब्रह्मलोक तक तब दूसरे मार्ग पर विचार करना चाहिए उस मार्ग का नाम है ज्ञान मार्ग ये ज्ञान मार्ग क्या है भगवान का दो स्वरूप मैंने आपको बताया था आप भूले ना होंगे दिवाओ ब्राह्मणों रूपे एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म एक सगुण सबिशेष साकार ब्रह्म और ये भी आपको बताया था कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही को मानने वाले थे शंकराचार्य उन्होंने सगुण साकार भगवान को भी माना उसी लाइफ में और फिर कोई माने न माने इससे कोई मतलब नहीं वेद कहता है इसलिए वो माननीय है तो ये दो स्वरूपों में निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहते हैं और सगुण सबिशेष साकार राम कृष्ण के उपासक को भक्त कहते हैं तो निराकार ब्रह्म की उपासना और साकार ब्रह्म की उपासना में भेद है <coughs> बहुत भेद है पहला अधिकारी ज्ञान का अधिकारी कौन है शंकराचार्य से पूछो अरे वेदों से पूछो कहीं पूछो तो बताते हैं कि चार योग्यता हो तो ज्ञान में प्रवेशिका मिलेगी दाखिला होगा जैसे अल्लाह पढ़ने के लिए बीए की डिग्री जरूरी है ऐसे ही तो उन चार योग्यताओं में पहली है शांतो दांत उपरत तितिक्षु शांत हो जाए पहले अब दान्त हो जाए पहले और उपरत हो जाए पहले अति बन जाए पहले इसका डिटेल समझ लो इसका डिटेल है विवेक वैराग्य समाधि सट संपत्ति मुमुक्षुत्व इत्यादि विवेक माने ये जानना कि हम आत्मा हैं शरीर नहीं है जानना माने मानना जान तो आप लोगों ने भी ले लिया सुन लिया तो जान लिया मतलब जानने से काम नहीं चलेगा बार बार बार बार चिंतन के द्वारा पक्का हो हर समय रियलाइज करें आप हम आत्मा हैं महसूस करें इसको विवेक और वैराग्य किसे कहते हैं संसार में जो कुछ भी है जड़ चेतन इसमें न राग हो न द्वेश हो दोनों न हो ये वैराग्य है और फिर समाज सट संपत्ति श्रम माने मन पर कंट्रोल दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल श्रद्धा माने गुरु और वेद के वाक्य पर अटल विश्वास समाधान उपरति, तितिक्षा, सहनशीलता ये छे हैं समाधि इनको चार में कह दिया अब विवेक वैराग्य को नहीं रखा शांत दांत उपरति, तिथिक्षु इसमें पहला ले लो शांत माने क्या होता है मन पर कंट्रोल अगर जगत गुरु शंकराचार्य होते तो उनसे हम नम्रता पूर्वक पूछते कि मन पर कंट्रोल कैसे होगा तब आपके यहां हमने दाखिला मिलेगा ए अपना तुम जानो कैसे होगा अरे रे, रे, रे भाई ऐसा नहीं चलेगा जब आप जगत गुरु हैं तो आपको यह भी बताना होगा कि ये श्रम कहां से आएगा क्यों इसलिए कि श्रम के लिए तो वेद बड़े जोरों से कह रहे हैं क्षण आयाति पातालम क्षणम जाति नभस्थलम एक क्षण में मन पाताल पहुंच जाता है बड़ा चंचल है इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता चंचलत्वम मनोधर्मो बन्हनेर धर्मो यथोष्णता चार अट्ठानबे महोपनिषद वेद कह रहा है जैसे अग्नि का धर्म है जलाना ऐसे मन का धर्म है खड़े न होना तो आप इसके धर्म को कैसे मिटा देंगे धर्म तो नहीं मिट सकता अग्नि का धर्म कोई मिटा सकता है जलाना तो मन का धर्म है नेचर है चलता रहेगा चलता रहेगा बननाद ब्रह्मण चित्त निग्रह अग्नि को खा ले कोई आदमी यह भी पॉसिबल हो जाए मान लेते हैं लेकिन मन पर कंट्रोल कर रहे ये असंभव है ये वेद रहे अरे हमारे यहाँ ऋषभ भगवान का अवतार हुआ था भारत में <coughs> <coughs> उनके सामने सिद्धिया आई कणिमा लगीमा वगैरा सिद्धिया होती हैं आप यहाँ बैठे हैं और अगले सेकंड में इंग्लैंड पहुंच जा शरीर के सहित आप किसी के अंदर घुस जाएं, वो क्या सोच रहा है नोट कर लें। तमाम बातें इम्पॉसिबल जो है ऐसे वो सब सिद्धियों से होती हैं। इतने भारी हो जाएं कि कोई उठा न सके हजारों आदमी और इतने हल्के हो जाएं कि फूंक दो तो उड़ जाएं। तो ये सिद्धियां जब आई तो पूछा सब ने आप लोग कैसे आई कहा से आई क्यों आई कहा आप महा महा महा महा पुरुष है तो हम आपकी सेवा के लिए आए हंसे हंस कर कहते हैं हे मई मिला हूं तुमको भाग जाए हंसे न कर चित सख्यम मनसी है नस्ते थे भागवत पांच छ तीन किसी बुद्धिमान आदमी को मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए सब लोग नोट कर लो जोगियों को भी जिस योग का शब्दार्थ है योग चित्त वृत्त निरोधा बकवास है चित्त पतंजलि के बाप को भी नहीं था मन पर निरोध अरे भगवान कह रहे न कुरुजात कथचित सख्यम मनसी अन योगिना कृत पत्र जाए व पुंछ चली बड़े बड़े योगियों को जो नया स्वर्ग बना दिए विश्वामित्र उनको भी भ्रष्ट कर दिया उनके मन को भी अप्सरा में आसक्त कर दिया ऐसा मन है दुष्ट और पावरफुल पांचे चार भगवान ने तमाम अपनी बड़ी बड़ी शक्तियां गिनाई हैं गीता में भी भागवत में भी तो उस मन को सबसे बड़ा पावरफुल बताया है दुर्जया नाम हम मना ग्यारह सोलह ग्यारह भागवत सबसे बड़े बलवानों में टॉप करता है मन जितने बलवान हुए हैं सब भीमसेन हो चाहे वो भीष्म पितामह हो, भीष हो कुछ नहीं है देखो अर्जुन जिसके लिए भगवान ने कहा वीराणा राम हम सब वीरों में मैं अर्जुन हूं यानी अर्जुन टॉप करता है वो अर्जुन कह रहा है भगवान से कि महाराज आप बार बार कहते हैं मन पे कंट्रोल करो मन पे कंट्रोल करो चंचलम भी मना कृष्ण प्रमाथी बलवदृढ़म इतना चंचल है महाराज भाओ श्री वसु दुष्करम इस पर कंट्रोल कैसे करें जो बड़े बड़े जोगीन्द्र नहीं कर सके विश्वामित्र पराशर बड़े बड़े तो साधारण मनुष्यों से शंकराचार्य आशा करते हैं मन भस्म कर लो फिर आ जाओ फिर क्या कौ है तुम्हारे पास जब मने हमारे बस में हो जाए आ, फिर क्या जरूरत है जो उर्वशी पर विजय प्राप्त कर दे जिसे विश्वामित्र वगैरह नहीं कर सके वो अर्जुन वो कह रहा है चंचलम में मना कृष्ण छ चौतीस गीता और भगवान ने एडमिट किया असंशयम महाबाहो मनो दुर्न ग्रह चलम मान लिया मैंने बहुत चंचल है मन बहुत पावरफुल है अर्जुन तू गलत नहीं कह रहा है माना कि तू ब्यूरो में टॉप करता है तो मन पर निग्रह करना ये किसी के बश का नहीं है जो माया पर कंट्रोल कर ले वो मन को बश में कर सकता है जजमेंट जो माया को जीत ले और माया को कोई नहीं जीत सकता दैवी हे सा गुण मम माया दूरतया माँ में बजे प्रपद्यंते माया में ताम जो केवल मेरी ही शरण में आएंगे वे ही माया को पार कर सकते हैं मेरी कृपा से और जब माया जाएगी तो सब भागेंगे बिस्तर बांध बांध के ओ, मन हो चाहे मन का बाप हो अरे ये माया का पुत्र ही तो है मन सबसे बलवान इसके साथ बड़े बड़े सेनापति हैं काम क्रोध लोभ मोह एक से एक बलवान और सब अंदर बैठे हैं घात लगाए इस समय आप लोगों को कोई देखे तो कहे ये सब लोग काम क्रोध लोभ, मोह माया से परे हाँ लगता तो है ऐसे लेकिन अगर कोई अपने बगल वाले को जरा संयोग कर दे आ गया आ गया वो अंदर बैठा था एक शब्द बोल इडियट, बेवकूफ। बस हो गई लड़ाई शुरू इतना बलवान है ये शत्रु अरे शब्द ही तो बोला है वो तुमको मारा तो नहीं अरे हमको इडियट कहा अरे कहा तो तुम हो तो नहीं गए और अगर हो गए तो फीलिंग किया इसलिए ना तो फिर इडियट हो अगर किसी के एक शब्द से और तुम वैसे ही बन भी गए प्रैक्टिकल तो तुमसे बड़ा इडियट कौन है आ? अगर न बनते तुम सुन के हंसते रहते तो फिर वही इडियट होता बोलने वाला और तुम बच जाते तुम तो तुरंत उससे अधिक चले गए आगे तुम मन को बश में करना ये बिना भगवत कृपा के और भगवत कृपा के लिए ये कर्म और ज्ञान काम नहीं देगा इसके लिए शरणागति उसी को भक्ति कहते हैं तो जो भक्ति के द्वारा भगवत कृपा प्राप्त करेगा उसका साब मामला समाप्त झगड़ा खत्म बिना परिश्रम के और नहीं तो रिद्धि मिले शुद्धि मिले आत्म ज्ञान हो जाए समाधि हो जाए अभी आगे हम आपको बताएंगे कि ज्ञानियों को अंत में क्या मिलता है वहां भी मन पर कंट्रोल नहीं हो सकता और अगर होता है तो थोड़ी देर को टेम्परेरी तो टेम्पररी तो डॉक्टर लोग मन पे कंट्रोल करा देते हैं आपको इंजेक्शन लगाया जरा साहब आप समाधि में चले गए अब कोई गाली दे कोई आपको कुछ भी कहे झापड़ लगावे कोई असर नहीं होगा आपके ऊपर अरे इतना काट कूट करता है डॉक्टर आप आराम से लेटे रहते हैं तो टेम्परे रिलीफ जो होता है समाधि में और जब समाधि से बाहर आया और हमला किया माया ने आ गया मन बड़े बड़े स्वयं शंकराचार्य ने कह दिया ज्ञानम क्षरति मनुजी ने कहा आरूढ़ोगों पी निपात धा शंकराचार्य कह रहे हैं ज्ञान की अंतिम सीमा पर पहुंचकर भी ज्ञानी का पतन हो जाता है अरे शंकराचार्य की क्या हैसियत है शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेवाचार्य के गुरु वेद के गुरु के गुरु के गुरु ब्रह्मा। वो कह रहे हैं क्ष विमुक्त मान नस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरो परत पतधो न धृत जुष्मी कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि महाराज ये ज्ञानी लोग जो अष्टांग योग करते हैं चार मैंने आपको बता दिए ना अब इसके बाद में होता है श्रवण फिर मनन फिर निधिध्यासन फिर समाधि ये पांच है अंतरंग और चार है बहिरंग तो आठ करके जो चोटी पर पहुंचता है उसका भी पतन हो जाता है अगर श्री कृष्ण भक्ति नहीं किया तो तो पतन माने क्या मन संसार में गया यही तो पतन है तो मन पर कंट्रोल कहा हुआ उन ज्ञानियों की सिद्धावस्था में भी और शंकराचार्य कहते हैं पहले शांत तो होकर के फिर मेरे पास आओ इसका रहस्य क्या है आगे बताएंगे बोलिए लाडली, लाल की